पदार्थों की रचना और संकेतों की भाषा दसवा भाग तालिका नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या दो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या एक यौगिक का नाम नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या एक ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या एक नाम नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दो नाइट्रोजन डाइ नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या दो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या तीन यौगिक का नाम नाइट्रोजन ट्राइक्साइड नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या दो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या पांच यौगिक का नाम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ऑक्साइड इन सबका सूत्र लिखकर देखो इन सूत्रों को लिखते हुए एक नियम और भी होता है जब किसी पदार्थ के अणु में किसी तत्व का एक ही परमाणु हो तो एक को लिखा नहीं जाता जैसे नमक के एक अणु में सोडियम का एक और क्लोरीन का एक परमाणु होता है नमक चाहे समुद्र के पानी से बनाया जाए या खदान से निकाला जाए उसके एक अणु में सोडियम का एक और क्लोरीन का एक परमाणु होगा इसके सूत्र में सोडियम और क्लोरीन Cl क्लोरिन के संकेत होते हैं दोनों का एक-एक परमाणु ही है इसलिए उसे नहीं लिखा जाता अतः नमक का सूत्र एनएल वन, वन नहीं बल्कि एन ए लिखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन का एक और ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया से एक अन्य गैस कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है इसके एक अणु में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का एक एक परमाणु होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के सूत्र लिखो आगे कुछ ऐसे पदार्थों के सूत्र दिए गए हैं जिनका उपयोग तुम कर चुके हो। खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र एन एच सी थ्री कपड़े धोने का सोडा एन टू सी थ्री सल्फेट CuSO4, पोटेशियम आयोडाइड KI, कैल्शियम क्लोराइड कुोरे कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, नमक का अम्ल HCl, पानी आयोडीन पोटेशियम सोडा धक का आमल किसी भी पदार्थ का सूत्र यह बताता है कि उसके एक अणु में कौन कौन से तत्व हैं और प्रत्येक तत्व के कितने परमाणु हैं? इन्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है बार बार इनका उपयोग किया जाए तो ये वैसे ही याद होने लगते हैं, जैसे हमें अपने दोस्तों के नाम नहीं रटना पड़ते और ना ही अपने शहर के मोहल्लों के नाम रटना पड़ते हैं। दूसरी बात यह है की इन सूत्रों के साथ कई रासायनिक गुणधर्म जुड़े हुए है आगे की कक्षाओं में जब तुम इनका और अध्ययन करोगे तो ये सूत्र तुम्हें उस पदार्थ के बारे में और भी बहुत कुछ बता सकेंगे सूत्रों को देखकर भी पदार्थों का समूहकरण किया जा सकता है वह भी आगे के लिए छोड़ते हैं। यहाँ तक पदार्थों की रचना और संकेतों की भाषा नाम का यह पुस्तक समाप्त है